मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का द्वितीय कारिका विचार कर रहे हैं दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्यंतस्तु स्तुतजस आकाशे हृदय प्राग्त्रीधा देहे व्यवस्थितः ये कारिका का व्याख्यान थोड़ा लंबा है क्योंकि okay, यहाँ ये यह कह रहे हैं अगर जागृत अवस्था में ही हमको जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों का अनुभव होता है ऐसे निश्चय हो जाए तो जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अन्य अवस्था में भी एक है ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो दृढ़ निश्चय हो जाएगा अर्थात ये जीव तीनों अवस्था में एक है तो जीव एक है अर्थात तो विशेषण अंश तो एक नहीं होगा जो विशेष्य अंश चैतन्य अंश ये एक है तो अगर एक दिन में ये चैतन्य अंश एक रहा तो इसी प्रकार वो महीना भर में भी वो चैतन्य एक रहेगा इसी प्रकार माशाब्द युग कल्पेशु इसी प्रकार वो पंचदशी कारो कहते हैं मास अब्ध अबध अर्थात वर्ष युग कल्प व चैतन्य अधिष्ठान व एक ही है उसका नित्यत्व तो सिद्ध हो जाएगा ये जागृत में ये तीनों का अनुभव हमको दृढ़ हो जाना चाहिए और अनुभव दृढ़ हो जाना चाहिए का अर्थ है कि धीरे धीरे हमको ये विश्व अवस्था को तेजस में और तेजस्व प्राग्य में धीरे धीरे ये लय करने का ये अभ्यास बढ़ाना है जब आवश्यक नहीं है तो इंद्रियों को उपसंहार कर लिए तो हम तो जैसे अवस्था में आ गए तो धीरे धीरे जितना जितना इंद्रियों का व्यवहार घटा लें ये मांडू के उपनिषद का यही अर्थात साधन उपाय है हम लोग देख रहे थे टीका में व्यष्टि समष्टि को एक कहने के लिए व्यष्टि में अर्थात शरीर में जो अध्यात्म प्राण है समष्टि में वही वायु है वायु उपलक्षित है इसको कह रहे थे अधिदैवम च यो वायु सूत्रात्मा उसका ऊपर पंक्ति पढ़ लेते हैं फिर यो ही प्राणो अध्यात्मम प्रसिद्धः स वाघादीन प्राणा आत्मनि संवृत्ते संहरति प्राणस्य अध्यात्मम वागादि वाघादि संहर्तृत्व उक्तम जो ये शरीर में प्राण होता है वो वागादि इंद्रियों को अपने में समृक्त समृक्त संघरि उपसंगार कर लेता है लय कर लेता है सुसूपि अवस्था में प्राण से अध्यात्म बाघादि जो अध्यात्म है प्राण वो बाघ को बाघ इंद्रियों को अपने में उपसंगार कर लेता है इसी प्रकार की यो वायु सूत्रात्मा जो अधिदव अर्थात समष्टि है वायु समष्टि वायु वायु उपलक्षित है सूत्रात्मा सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ जो समि सूक्ष्म है उसका दो नाम कहा जाता है कहीं हिरण्यगर्भ कहा जाता है कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है अगर चेतन उपाधि को प्रधान लेकर के कहा जाएगा तो इसको हिरण्यगर्भ कहा जाएगा क्योंकि जीव में दो शक्ति होता है कि ज्ञान शक्ति है कि क्रिया शक्ति क्रियाशक्ति उपाधि मान करके उसका नाम हो जाएगा सूत्रात्मा और ज्ञान शक्ति प्रधान मान करके उसका नाम कहा जाएगा हिरण्यगर्भ। चेतन प्रधान मान करके हिरण्यगर्भ और शक्ति प्रधान मान करके क्रियात्मक मानकर के सूत्रात्मा या वायु कहा जाने से वो क्रियात्मक लेकर के सूत्रात्मा तो समष्टि में वो जो सूत्रात्मा है स अग्नियादीन आत्मनी संभरती वो अग्नियादि जो समि देवता है उसको अपने में उपसंगार कर लेता है लय कर लेता है प्रलय काल में अग्नियादि है वायु उत्तम सी अग्निदिवी हटाने से वायु संघर्ता वायु अग्नि आदि संघर्ता वायु अग्नि का संघार करने वाला है संघार अर्थात अपने में लय कर लेना संघार करने का अर्थ है कि उनको कारण रूप से ले जाना जब हम कहते हैं कि सृष्टि होती है फिर सृष्टि का संहार होता थे शिव जी कर देते हैं। तब तो संहार हो जाने का अर्थ है कि कारण अवस्था में लय करवा देना यही संहार का अर्थ है संहार का अर्थ उसका निरन्नोय विनाश नहीं है घट का संघार हो गया अर्थ तो घट मृद रूप बन गया यही संहार है अध्यात्म अधिद्वात प्राणस्य वायोश वाघादिशु अग्नि आदिषु अव्याकृत संवर्ग विद्याचित्वाद अव्याकृत प्राणात्मना सुसूपतेज्ञ प्राग्या, से अवस्थानी युक्त उक्त ये विचार जो दे रहे हैं अभी तीन पंक्ति हम लोग अभी देख रहे हैं ये संवर्ग विद्या चार नंबर टिप्पणी दिए हैं छांदोग्य उपनिषद में चतुर्थ अध्याय का तृतीय खंड में ये संवर्ग विद्या का कथन होता है वहाँ प्रथम वाक्य है वायु वाव वायु ही संवर्ग है तो संवर्ग शब्द का जहाँ ऐसे अन्य उपनिषद का कहीं ऐसे रेफरेंस आता है परामर्श होता है आप लोग फिर पाठ पूरा होने के बाद थोड़ा समय निकाल करके उसको वहाँ फिर थोड़ा देख लीजिए ताकि आप लोगों को समय भी उपनिषद में थोड़ा और लगेगा तो, वो पढ़ना थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास पड़ेगा तो वहाँ कह रहे हैं कि वायु संवर्ग संवर्ग शब्द का अर्थ वहाँ भाष्यकार भी कहते हैं संवर्ग वर्ग इसमें धातु है ब्रिजु ब्रिजी वर्जने उसे हो जाने से हो जाएगा संवर्ग अर्थात तो सम्यक वर्जनात संवर्ग पूरा पूरा वर्जन कर देता है वर्जन कर देता है सबको त्याग कर देता है तो कहते हैं न ये विश्व सबको त्याग कर दिया विश्व सबको त्याग कर दिया अर्थात तो स्थूल को देखना छोड़ दिया था स्थूल चले गए हैं अर्थात वो तेजस तो अवस्था में आ गया आपने में लीन कर देना यही त्याग हो गया अर्थात तो वो पदार्थ का भिन्न सत्ता नहीं रहना यही हो गया आप त्याग कर देना तो भिन्न सत्ता नहीं रहा अर्थात आपने में लय कर लिया तो संवर्जनाद इसका अर्थ भाष्यकार वहां कहते हैं संग्रहणाद अथवा संघ्रसनाथ सम्यक ग्रहण कर लिया अथवा सम्यक ग्रसन ग्रास कर लिया तो ये संवर्ग विद्या वहाँ छांद के उपनिषद में तो वहाँ ये बात कहा जाता है कि समष्टि में जो सूत्रात्मा होता है वायु वो प्रलय काल में सभी को अपने में लय कर लेता है इसी प्रकार की व्यष्टि में जो अध्यात्म में जो प्राण होता है ये भी अवस्था में सारे इंद्रियों को अपने में लय कर लेता है इसी का यहाँ दिखाते हैं तो समष्टि व्यस्टि एक है यह तात्पर्य कहने का वाक्य देखिए अध्यात्म अधिद्या अधिद अर्थात समष्टि ये दोनों का एक दोनों एक है होने से प्राणस्य वायोश्च प्राण ये अध्यात्म है अधिदैव है प्राणो और वायु अध्यात्म है या वायु अध्यात्म है प्राण अध्यात्म है और वायु अद तो से वायुश्च पहले अध्यात्म अधिद्व एक उसी तो का अर्थ कहते हैं प्राण से वायुश्चर बाघादीसु अग्नियादीसु संघर्तृत्व प्राण और वायु बाघादि और अग्नियादि का संघर्ता है तो दो संघार करने वाले और दो संघार हो जाने वाले अभी प्राण किसका संघार करता है बाघादियों का और वायु अग्नियादि का ये संहार करते हैं संघर्त न अव्यातत्व से संवर्ग विद्याम सूचित तो ये प्राण और ये वायु ये दोनों जब संहार कर लेते हैं तो दोनों ही अव्याकृत अवस्था में आ जाते हैं अर्थात तब व्याकरण फैलना प्रपंच तब नहीं रहता है अव्याकृत अर्थात जब नाम रूप भेद का ज्ञान नहीं रहता है, उसको अव्याकृत कहते हैं तो प्राण भी जब इंद्रियों को अपने में लय कर लेता है सुषुप्ती अवस्था में तब तो अव्याकृत हो जाता है इसी प्रकार की हिरण्य गर्भ भी जब ये सारे अग्नि आदि देवता को अपने में लय कर लेता है वो अव्याकृत अर्थात तो वो भी ईश्वर बन जाता है संवर्ग विद्यायाम सूचितत्वात ऐसे संवर्ग विद्या में कहा गया है अव्याकृत न प्राणात्मना सुसुप्ते प्राज से अवस्थानम तो प्राज्ञ सुसुप्ते प्राणात्मना अवस्थानम ये वाक्य का तात्पर्य है प्राज्ञ सुसूप अवस्था में प्राण रूप से रहता है जो प्राण की समष्टि में वही सूत्रात्मा हो जाता है और किस रूप से अव्याकृत रूप से व्याकृत शब्द अर्थात विशेषण असमनता कृत इति व्याकृत अर्थात बिल्कुल स्पष्टता या दिखना इसको कहते हैं व्याकृत और स्पष्टता या नहीं दिखना ये हो गया अव्याकृत जैसे अंधकार के द्वारा आच्छादित हो जाता है तो वस्तु विद्यमान होने पर भी भिन्न भिन्न नहीं पता चलते हैं इसी प्रकार की सुसुप्ति अथवा प्रलय अवस्था में वस्तु सब कारण रूप से विद्यमान होने पर भी भिन्नत्वेन ज्ञात नहीं होते हैं ये हो गया अव्याकृत तो अव्याकृत न जिसको अव्याकृत समि में कह देते हैं अव्याकृत अर्थात वही प्राणात्मना प्राज्ञ हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में तो प्राणात्मना सुसुप्ते प्राज से अवस्थान प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था में अव्याकृत रूप से प्राण रूप से रहता है युक्तम एवं उत्तम इत्यर्थ जो भाष्य में कहा गया चतुर्थ पंक्ति में प्राणों ही एवं एकता सर्वान् संवृत्ते तो प्राण ही ये सबको ग्रहण कर लेता है उसका पूर्व में कहा गया था कि हृदय अविशेषण प्राणात्मना अवस्थान अविशेषण का अर्थ अव्याकृत उस समय में भेद नहीं रहता आगे टीका में पूर्वमेव विश्व बैराज्योर ऐक्य अन्तंतर च सुषुप्त अव्याकृत दर्शितत्वात तैजस तो हिरण्य गर्भर अनुक्तम अभेदम वक्तव्यम इधानीम उपन्यस्य पहले विश्व और विराट ये दोनों का ऐक्य जो प्रथम पाद का विचार हुआ वहाँ कह दिए जो जागृत अवस्था में व्यष्टि में क्या नाम होता है उसका जागृत अवस्था में व्यष्टि का नाम विश्व और समष्टि विश्व उसी को विराट कह देते है विश्व बैराज और ये पहले कहा गया अन अभी विचार हुआ सुसुप्त अव्याकृत एकत्व से दर्शितत्व अभी अभी कहे जो सुसुप्त है व्यष्टि में प्राग्ञ वही समि में अव्याकृत ये दोनों भी एक है तो आप जागृत अवस्था में व्यष्टि समी में ऐक्य और सुसुप्त अवस्था में व्यस्टि समी में ऐक्य दर्शितत्व तो दिखा दिए दर्शित तो कैसे रूप बुनेगा धातु हो जाएगा दृष्ट धातु निज करके फिर आगे निष्ठा करेंगे अगर दृष धातु से सीधा निष्ठा कर देंगे द्रिण द्रिण द्रिण दुण। दुण। तो दृष्ट बन जाएगा दर्शितत्व दर्शित का अर्थ हो जाएगा दिखाया गया तो अगर सीधा दृष धातु से निष्ठा कर देंगे तो अर्थात देखा गया दृष्टम देखा गया दर्शितम दिखाया गया ये निज इसलिए थोड़ा थोड़ा व्याकरण ज्ञान होने से पंक्ति का अर्थ फिर आता है दर्शित्वात तैजस हिरण्य गर्भर अनुक्तम अभेदम वक्तव्यम तैजस और ये कौन सा अवस्था में होने वाले हैं सूक्ष्म अवस्था में इनका अनुक्तम अभेदम इनका अभेद अभी तक आप कहे नहीं है अनुक्तम अभी वक्तव्य इसको कहना चाहिए इधानीम उपन्यष्यतिपन्यस्यति कथयति बदती अभी सूक्ष्म का ऐक्य कथन करते हैं भाष्य में तैजसो हिण्यगर्भो मन मन मनस्थवा तैजस है वही ही मनह स्था, मनह है वो मनस्थ अर्थात तिष्ठति इति मनस्थ जैसे गृहतिषति गृहस्थ वन षति वन स्थ इसी प्रकार तिष्ठति इति मनस्थ तो मनस्थ का क्या अर्थ है तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं मनस्थवात्थात मन उपहित मन से वो उपहित होता है मन के साथ और विशिष्ट नहीं हो जाता है मन से उपहित होता है क्योंकि जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं उस समय में और वो मन से वो विशिष्ट नहीं होता है जागृत अवस्था में जैसे प्रमाता का अनुभव होता है प्रमाता मन विशिष्ट चैतन्य शुशु जो स्वप्न अवस्था में जाता है तब मन उपहित होता है अर्थात प्रमातृत्व नहीं रहता है जैसे जागृत अवस्था में प्रमाता होता है क्योंकि प्रमाण से ग्रहण करता है स्वप्न अवस्था में ऐसे प्रमाण से ग्रहण नहीं करता है ये दोनों में ये तो शब्दगत हम कह दिए इसका अनुभव में ऐसा लाना है जैसे हम अभी सामने में घट है और घट को देख रहे हैं और घट को चक्षु के द्वारा देख रहे हैं तो जब हम चक्षु के द्वारा घट को देखते हम प्रमाता हो जाते हैं और आंख बंद कर लिए घट का स्मरण करते हैं तब हम और प्रमाता नहीं रहते हैं ये दोनों में अंतर क्या है देखिये जिससे हम चक्षु के द्वारा घट को देखते हैं हम अभी हमारा अंतकरण में नहीं है हम चक्षु के द्वारा जाकर के घट के पास ही हम खड़े हैं घट के पास और जानना चाहते हैं तो यहाँ बैठे हैं शब्द हुआ कोई ऑटो गया रास्ता में आवाज आया तब अभी यहाँ रहते हैं ना हम चले जाते हैं रास्ता में रास्ता में चले जाते हैं तो जब हम प्रमाता बनते हैं तो इंद्रियों के द्वारा हम विषय देश, देश में चले जाते हैं जब हम किंतु अंदर में स्मरण करते हैं तब हम और विषय देश को नहीं जाते हैं अर्थात हम अपने मन मनसी अंत रहता है जब मनसी अंत रहा तो इंद्रियों के साथ सटा नहीं तो मन तब विशेषण नहीं बनता है मनो उपाधि बनता है क्योंकि हम अब मन को जान रहे हैं ये जो कुछ विचार चलता है वो विचार तो मन का ही परिणाम है तो मन का परिणाम तब दृश्य हो गया मन तब दृष्टा कोटि में नहीं रहा मन अगर दृष्टा कोटि में नहीं रहेगा तो मन दृश्य कोटि में आ गया जो दृश्य कोटि में आएगा वो विशेषण नहीं बनेगा वो उपाधि बन जाएगा उपाधि बन गया अर्थात अपने से थोड़ा दूर छूट गया जैसे जपा कुसुम स्फोटिक के लिए उपाधि बनता है तो वो जपा कुसुम क्या स्फोटिक से अभिन्न है नहीं, नहीं है किंतु जब हम कहते हैं पुष्प में जो लाल रंग है वो लाल रंग पुष्प का उपाधि है ना विशेषण है उपाधि, विशेषण है वो दोनों का आप अलग कर देंगे नहीं।, नहीं कर पाएंगे प्रमाता बनने का अर्थ है कि साक्षी और अंतकरण ये दोनों अभिन्न हो जान नहीं परस्पर से भिन्न नहीं हो पाएंगे और जब से बन जाते हैं तो परस्पर से भिन्न हो जाते हैं जितना हम से होंगे अंतःकरण से उतना भिन्न होने का संस्कार बढ़ेगा जितना इंद्रियों को व्यवहार करेंगे अंतःकरण के साथ भिन्न नहीं होने का संस्कार बढ़ेगा इसलिए ये विश्व बनने का संस्कार को घटाना है अर्थात इंद्रिय व्यवहार को घटाना है भाष्य में कहा तेजस हिरण्यगर्भो गर्भ मनस्तत्वात ये मन में अर्थात तो मनत तो उपाधि बनता है अर्थात तो पास में रह करके अपना रंग डाल देना इसको कहते हैं उपाधि उप अर्थात तो समीपे समीपे स्थित्वा आधते अर्थात तो पुष्प पास में रह करके अपना लालिमा को स्फटिक में डाल देता है आधते डाल देना समीप में रह करके जो अपना रंग डाल देता है उसको उपाधि कहा जाता है उस समय में मन साक्षी के पास रह करके साक्षी में मन अपना गुण जो विषयाकार हो गया है उसको डाल देता है ये मनस्थ इस प्रकार कहा गया मन उपही तो। ये सब अर्थात वेदांत का साधना है धीरे धीरे इंद्रियों को हटा करके आगे हम प्रत्यो अवस्था में चले इसी को भगवान गीता में कहते ना यदा संघरते चा पूर्वंगा नीव सर्वश इंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित तो जब जितना जितना इंद्रियों को हम हटा लेंगे उतना उतना ये प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगा आगे टीका में तत्र हेतु आह ये जो तैयस हिरण्यगर्भ दोनों ही मन में रहते हैं ये दोनों को आप एक कह दिए क्योंकि दोनों ही मन में रहते हैं इसमें हेतु देते हैं ये मनस्तवा हिरण्य हिरण्यगर्भ ये दोनों एक ही क्यों है दोनों ही मन में रहते हैं मन में रहते हैं तो मनोपहित होते हैं इसको आगे स्पष्ट करते हैं टीका में हिरण्य अभी दोनों ही मन में रहते हैं कहते हैं और मन ये बेष्टि होता है न समी का होता है मनो किसका हम हिरण्य का मन नहीं कहते हैं जीव का कहते हैं जीव तो का मन ऐसा हो गया ऐसा हो गया uh, सामान्यतया um. तो मनो तो जीव का कहा जाता है तो अभी आप हिरण्य को भी मनस्थ कहिए और तेज तो मनस्थ है ही, ही uh, तो दोनों मनस्थ हो जाने से दोनों में ऐक्य कथन कर दिए कैसे ये दोनों मन में रह हिरण्य गर्भ तो मन जीव का होता है हिरण्य कैसे मन में आ जाएगा उसके लिए आगे विचार देते हैं हिण्यगर्भ से समिमनिष्ठ साधारणतः समिमन इसका विचार हम लोग कम करते हैं इसलिए मनो कहने से हम जीव का समझ लेते हैं समिमनोष्ठवाद तैज्य व्यष्टिमनगतवात् तोस् समिव्यिमनसोरएकवात् तदर तैजस हिण्यगर्भों एक उचित हिरण्य गर्भ समष्टि मनो में और तेजस व्यष्टि मन में और समष्टि व्यष्टि दोनों एक है होने से समष्टि व्यष्टि दोनों मनो एक हो गए तो उसमें रहने वाला तदगत तदगत तदउपहित टिप्पणी करके तदउपहित तेजस हिरण्य और एकत्वम वो दोनों भी एक हो जाएंगे अगर उपाधि एक हो गया तो उपहित भी एक ही होगा एकत्व उचितम तो ये कैसे हो जाएगा समष्टि व्यस्टि मन एक है आपने ऐसा कह दिया ठीक आकर कह दे समि मन व्यस्टि मन एक होने से उसमे उसका उपहित भी एक हो जाएंगे किंतु किन्ष्टि व्यष्टि मन कैसे एक होगा इसके लिए आगे कहते हैं कहेंगे किंच हिरण्यगर्भ से क्रियाशक्धिंगात्मक प्रसिद्धवादिकरण्यश्रुत्या मनसा सह अभेद अवगमान मनोनीष से तैजस युक्त इति पहले आगे भाष्य का पंक्ति देखिए लिंगं मनः इस प्रकार की भाष्य में दिए पहले कहे थे तैजस हिरण्यगर्भ दो मनमेह मन में मनोपहित है मन में मन तो आगे कहते हैं कि मन क्या है कहते हैं लिंगम लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर तो यहां मन कह कर करके व्यक्ति लिंग कह करके समि सूक्ष्म शरीर जो मन है व्यष्टि सूक्ष्म शरीर वही समि सूक्ष्म शरीर लिंग है तो होने से अगर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि सूक्ष्म शरीर एक हो गया वो तो तद उपहित जो होगा हिरण्य गर्भ ये दोनों भी एक हो जाएंगे इसलिए भाष्यकार कहते हैं लिंगम मनह ये भी एक श्रुति के आधार पर है लिंगम मनह कहने का ये सात नंबर टिप्पणी देखिए समानाधिक सामानाधिकरण श्रुतिया लिंगम मनो यत्र निष्त्तम अश्य इस प्रकार की ये अच्छा लिंगम मनो यत्र निष्त्तम अश्य ये जो इन्वर्टेड निषतम के बाद पूरा कर दिया ना वो अश्य के बाद होना चाहिए था अश्य आगे इति तो इति कहने से वो तो बाहर है अश्य ये मंत्र का है वृदारण्य का उपनिषद का है तो लिंगम मनो यत्र निषक्तम अश्य जीव का जो मन है जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो जहाँ आसक्त तो होता है आगे जन्म में वो उधर ही जाता है ऐसा वहाँ विचार है वृदारण्य में तो वहाँ कहा गया कि लिंग जो है वही मन है तो वो दोनों सामानाधिकरण कहा गया टीका में हम लोग देख रहे थे किंच हिरण्य क्रिया शक्ति उपाधो लिंगात्मक हिरण्यगर्भ क्रिया शक्ति उपाधि में लिंगात्मा बन जाता है हिरण्यगर्भ ये ज्ञान शक्ति उपाधि लेकर के हिरण्यगर्भ कहा जाता है हिरण्यगर्भ शब्द का व्युत्पत्ति बताया है हिरण्यम हिरण्यम हिरण्य शब्द का हिरण्यं अर्थ सुवर्ण सुवर्ण उपलक्षित विशुद्ध ज्ञानम जैसे सुवर्ण प्रकाशमान है अर्थात कहते हैं चाकचक्य है उसमें इसी प्रकार की जो विशुद्ध ज्ञान होता है वो उसको हिरण्य शब्द से यहाँ कहा जाता है तो हिरण्यम अर्थात विशुद्ध ज्ञानम आगे गर्भ गर्भ शब्द का अर्थ है सारो यश्य हिरण्य गर्भ का अंत सार उसका सार क्या है कहते हैं विशुद्ध ज्ञानम हिरण्य गर्भ ज्ञान होता है तो हिरण्यगर्भ जो ज्ञान शक्ति उपाधि को हुआ वो उपाधि में लिंगात्मा बन जाता है उसी को लिंगात्मा कहा जाता है लिंगात्मा के लिए छह नंबर टिप्पणी दे दिए लिंगात्मतया अर्थात लिंग आत्मा आत्मतया लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर ये सूक्ष्म शरीर का जो आत्मा है अर्थात तो सूक्ष्म शरीर में जो अभिमान करता है वही हिरण्य गर्भ है क्रियाशक्ति उपाधि वाला होकर के लिंगात्मा बन जाता है तो क्रिया क्रियाशक्ति अर्थात जब सूक्ष्म शरीर के साथ वो तादात्म्य करता है चैतन्य तब क्या होगा तो सूक्ष्म शरीर में विचार चलेगा चैतन्य उसके साथ आदत में होने से विचार चलेगा तो फिर वही शक्ति वाला हो गया उसका क्रिया शक्ति का तो प्रकाश हो जाता है जब तो विचार नहीं चलता है सुसुप्ति में है क्रियाशक्ति का विकास नहीं होता है जैसे सुसुप्ति से बाहर आ गया तो क्रियाशक्ति कार्य करने लगा विचार होने लगा लिंगात्मतया प्रसिद्धत्वात् जो हिरण्य है वही सूक्ष्म शरीर का स्वरूप है आत्मा है उसी का मुख्य है वह तस्करण्य श्रुत्या तस्य अर्थात तो वही हिरण्य जो कि सूक्ष्म शरीर का प्रधान है उसी का समान अधिकरण्य समान अधिकरण घट पट दोनों अगर भूतल में है घट का अधिकरण क्या हुआ भूतल, भूतल। पट का अधिकरण भूतल, भूतल।, भूतल। तो समानम अधिकरण योह इति समानाधिकरण तस्य भाव समानधिकरण्य एक अधिकरण में दोनों रहने से उसको समानाधिकरण कहा जाता है इसी प्रकार की यहाँ लिंगम मन दोनों को समानाधिकरण कह दिया गया तो कहने से ये दोनों एक ही है यहाँ समानाधिकरण श्रुतिया मनसा सह अभेद अवगमात जो लिंग है वही मन है अभेद अवगम अवगम ज्ञान होने से मनोनिष्ठस्य से युक्तम युक्तमर हिरण्य जो मन में रहने वाला तेजस है वही ही समष्टि लिंग शरीर में रहने वाला हिरण्यगर्भ है जब सृष्टि होता है ईश्वर हिरण्यगर्भ बन जाएगा हिरण्यगर्भ विराट हो जाएगा विराट होने के बाद उसका सब अवयव अलग अलग सभ होने लगेंगे वही विराट तक वो ज्ञानी था जानता है कि मैं समष्टि हूँ मैं ही हूँ ये बाकी सब मेरा अवयव है फिर प्रत्येक अवयव में वो प्रतिबिंबित हो करके फिर भूल जाएगा मैं समष्टि हूँ फिर व्यष्टि रूप से सब जीव रूप से सब अभिनय करने लगेंगे फिर जब वेदांत तो सुनते सुनते बार बार विचार होगा हम व्यष्टि नहीं हम समष्टि है उसको कहते हैं उसका अभी गति हुआ पहले मानने लगेगा कि मैं तो समि हूँ मैं समष्टि हूँ इस प्रकार की ये ज्ञान होगा तो अभेद अर्थात जो मनोबोल करके व्यष्टि मानता था अब वो धीरे धीरे मानने लगेगा कि मैं समष्टि ही ये जो मेरा मन है यही समष्टि मन है इसी प्रकार की मानने लगेगा तो होने से जो मन है वही सूक्ष्म शरीर है तो जितना जितना वेदांत का विचार करेंगे उतना उतना यह समिभावना आएगा फिर अंतिम में यह समष्टि भावना हिरण्य गर्भ से आगे ईश्वर में जाएगा अर्थात तो ये हमारा जो अंतकरण है यही जगत का सृष्टि करता है अगर ये अंतकरण नहीं है तो जगत नहीं है सुसुप्ति में कोई जगत नहीं है ईश्वर स्थिति हो जाएगा आगे फिर धीरे धीरे और यह ज्ञान का आवरण जो पूरा हट जाएगा फिर उसको ज्ञान निष्ठा हो जाएगी हिरण्य गर्भत्व तो मिहाह टीका में लिंगमिति भाष्य में कह दिया लिंगम मनह आगे क्रिया शक्ति उपाधि या शक्ति में ना क्रियाशक्ति न क्रियाशक्ति एवं उपाधि वही हो गया ना क्रिया शक्ति ही उपाधि है क्रिया शक्ति उपाधि में लिंगात्मतया क्रिया शक्ति ही उपाधि है उसमें लिंगात्मतया अर्थात तो इसका स्वरूप स्वरूपतया ठीक है क्रिया शक्ति ही उपाधि है ये पांच नंबर टिप्पणी दे दिया क्रिया शक्ति उपाधो क्रियाया सूक्ष्म यूक्ष्मष्टि तो क्रिया शक्ति का अर्थ हो गया सूक्ष्म समष्टि शरीर तो उसमें उस समि में तद्रूप तो उपाधि प्रयुक्ता अर्थात तो क्रियाशक्ति ही उपाधि हो गया उस प्रयुक्ता या लिंगात्मता लिंगात्मता का अर्थ है लिंग का जो स्वरूप अर्थात क्रिया शक्ति वाला समष्टि सूक्ष्म शरीर का जो स्वरूप बनता है तो यहाँ क्रियाशक्तिपाधि अर्थात क्रिया शक्ति उपाधि है जिस समष्टि सूक्ष्म में समि सूक्ष्म अर्थात समष्टि सूक्ष्म शरीर लेना है शरीर अलग होता है उसमें अभिमान करने वाला अलग होता है तो यहाँ सूक्ष्म उपाधि अर्थात वो जड़ अंश को लेना है अर्थात तो सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर को लेना है समष्टि सूक्ष्म शरीर में जो लिंगात्मतया अर्थात तो लिंग समष्टि सूक्ष्म शरीर ही लिंग हुआ उसका तया, तो क्रिया शक्ति उपाधि का अर्थ हो गया समि सूक्ष्म शरीर में लिंगात्मतया अर्थात उसका स्वरूपत्व अर्थात उसमें अभिमान करने वाला रूपेण हिरण्य लिंगात्मतया हिरण्य ही लिंगात्मा है ष्ठी है हिरण्य में लिंगात्मता में तल है अगर षष्ठी हटा देंगे तो हिरण्य लिंगात्मा लिंगात्मा का अर्थ छे नव में कह दिए लिंग आत्मा तो हिरण्य ही लिंग का आत्मा है लिंग अर्थात समी सूक्ष्म शरीर हिरण्य गर्भ सूक्ष्म शरीर का आत्मा है ये लिंग क्या है वही हो गया क्रियाशक्ति क्रियाशक्तिपाधि क्रियाशक्तिपाधि है जिसमे किसमें लिंग में लिंग का क्या अर्थ है समष्टि सूक्ष्म शरीर में हिरण्य गर्भ समी सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बनता है समष्टि सूक्ष्म शरीर लिंग लिंग का स्वरूप बनता है तो इसलिए हिरण्यगर्भ ही समष्टि सूक्ष्म शरीर में उसका स्वरूप प्रसिद्धत्वा तो ज्ञान शक्ति, शक्ति वाला ज्ञान शक्ति वाला अर्थात चेतन वाला तो चेतन अंश को लेकर के जड़ अंश का मालिक बनता है जड़ अंश का उसका अभिमान ही बनता है अभिमान करना अर्थात तो वही उसका मालिक वही उसका मालिक अर्थात वही उसका स्वरूप है क्योंकि उसको सत्ता स्फूर्ति कौन देता है जो जिसको सत्ता स्फूर्ति देगा वही उसका मालिक माना जाएगा तो यहाँ ये चेतन अंश को ले करके जड़ अंश का मालिक बनता है ये वाक्य का वही तात्पर्य हिरण्य गर्भ जो है वो ज्ञान शक्ति उपाधि वाला है चेतन अंश वाला है चेतन अंश जड़ अंश में अभी जड़ अंश का मालिक बनता है अर्थात तो तो उसका स्वरूप है तो होने से ही जाकर के जड़ अंश कार्य करना आरंभ करेगा आगे भाष्य में पंक्ति है मनोमयो अयम पुरुषः इत्यादि श्रुतिभ्य तो वहाँ अन्वय करना है मनोमय अयम पुरुष आगे टीका में कहते हैं अर्थात ये जो मनोमय है वही पुरुष है तो उनमें समानाधिकरण किया गया जो मनोमय है वही पुरुष है मनोमय का अर्थ व्यष्टि क्योंकि मन साधारण व्यस्टि में व्यवहार होता है वही पुरुष पुरुष अर्थात समष्टि नमस्ते पुरुषी तो आगे कहते हैं टीका में श्लोक है किंचष्ट मनोमयश्रवण विशेष हिण्यगर्भ से तत्ताग तैजसो हर हिण्यगर्भो भविमर्ष से मनोमयश्रवण जो मनोमय है वही पुरुष है पुरुषस्य से मनोमय अर्थात पुरुष मनोमय इसी को जो भाष्य में मंत्र दे दिए मनोमय एय पुरुष अर्थात जो मनोमय हुआ वही पुरुष हुआ और पुरुष विशेषत्वाच हिरण्यगर्भस्य जो हिरण्यगर्भ है वह समष्टि पुरुष है पुरुष विशेष हो गया पुरुष होने से तत्प्रधानत्गमत तत्प्रधानत्व अर्थात पुरुष जो है मनोमय है हिरण्यगर्भ भी पुरुष विशेष है इसलिए हिरण्यगर्भ भी मनोप्रधान होगा क्योंकि वो भी पुरुष है तत्प्रधानत्व तो अधिगमत तत्थात मन हिरण्य गर्भ भी मनोप्रधान हो जाएगा क्योंकि वो भी पुरुष है तत्प्रधानत्व अधिगमत तनिष्ठस्त अर्थात वो मन निष्ठ तैयस क्योंकि मनोमय हिरण्यगर्भ गर्भ भी हो गया मन निष्ठ तेजस भी हो गया मन निष्ठा तैयसो क्योंकि मनोमय पुरुष हुआ हिरण्यगर्भ गर्भ भी विशेष पुरुष हुआ वो भी मनोमय होगा इसलिए तनिष्ठ अर्थात मनोनिष्ठ जो हुआ तेजस वही हिरण्यगर्भ दोनों एक ही है भव्युम अर्ति इतिहास मनोमय तो ये सब बार बार कहते हैं अर्थात जगत का जो भेद दिखता है उसमें सत्य तो बुद्धि हटाना सत्य तो बुद्धि दिखने से व्यष्टि समष्टि एक नहीं होगा तो ये बार बार इसको केवल कल्पना मात्र केवल विचार मतलब सोचने से ये ऐसे भेद पता चलते हैं बार बार जब विचार करेंगे तो ये भेद दिखेगा नहीं जितना जितना आगे ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें कैसे भेद का खंडन होता है आज महर्षि सुबह पाठ में कहते थे हम कहते हैं कि घट से पट भिन्न है क्यों घट से पट भिन्न है क्योंकि पट में घट का भेद रहेगा पटो में घटका भेद रहने से पटो को भिन्न कहते हैं भेद रहने से उसको भिन्न कहेंगे ना भिन्न होने से उसमें भेद रहेगा दोनों अभी बोले, भाई ये तो नहीं कह पाएंगे भिन्न दिखता है इसलिए हम कहते हैं उसमें भेद रहता है कहते हैं हा भिन्न दिखता है अगर आप ये तर्क देंगे तो ये ठीक है उसको छोड़कर के बाकी कोई भी आपका विचार काम नहीं करेगा दिखता है अगर दिखता है तो प्रमाण मान करके आप चलेंगे कहेंगे हाँ ठीक है दिखता है और वो दिखना जब बंद हो जाएगा वेद कहाँ रहेगा नहीं रहेगा तो दिखता है व्यवहार कर लेते हैं उतने में संतुष्ट हो जाना वास्तव तो पारमार्थिक नहीं है यही ज्ञान है दिखता है व्यवहार कर लेते हैं तो व्यवहार के लिए केवल वेद तो जितना जितना व्यवहार घट जाएगा उतना उतना भेद घट जाएगा उतना उतना ज्ञान का भूमिका में भी ऊपर ऊपर चलेगा केवल दिखता है अर्थात तो हम ये इंद्रियों को प्रमाण मान करके हमारा जीवन चलता है दिखता है तो चंद्र दिखता है प्रादेश मात्र कहते ना सूर्य दिखता है कितना दिखेगा क्या 10 फुट दिखते हैं तो दिखता है क्या वो ठीक है आकाश नीला दिखता है तो दिखता है ठीक है नहीं है तो वहां हम जैसे शास्त्र को आश्रय करते हैं इसी प्रकार की यह दिखता है इंद्रियों को प्रमाण मान करके नहीं चलना है तो जितना जितना ये खंडन खंड खाद्य में इसका विचार करके कहते हैं जितना विचार करेंगे ये सब धीरे धीरे हमारा जो एक मान्यता पड़ा है अनंत काल से व्यवहार करते करते तो ये मान्यता धीरे धीरे हमारा शिथिल हो जाता है यही उपनिषद है धीरे धीरे शिथिल कराएगा आगे ठीक है प्राण से प्राग उत्तम अव्याकृत आक्षिपति अभी तैय हिरण्य गर्भ दोनों को एक कह दिया इसका पहले अभी प्राण अव्या प्राण समि में था अव्याकृत प्राण बष्टि में था अव्याकृत समि में था ये दोनों को जो आप एक कहे थे उसको अभी पूर्व पक्षी आक्षेप करता है जो समि में प्राण है व्यष्टि में अव्याकृत है ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे भाष्य में ननु व्याकृतः प्राणः सुसुप्ते तदात्मका भवन्ति कथम अव्याकृतता प्राणः व्याकृतः व्याकृत अर्थात तो भिन्नत्वेन न पता चलता है प्राण जब चलता है ये तो भिन्न है और सुसुप्ति में प्राण चलता है क्योंकि अगर देवदत्त सुसुप्ति तो में सोया है यज्ञ तो अगर उसके पास में बैठा है वो देखता है ना देवदत्त का प्राण चलता है तो सुसुप्ति में प्राण रहता है और सुसुप्ति में सुसुप्ते तदात्मकानि नि प्राण व्याकृत होकर के रहता है सुसुप्ति में कार्य करता है प्राण और सुसुप्ति में करणानी करणानी अर्थात इंद्रियाणी इंद्रियाणी तदात्मकानि तदात्मकानि तदात्मका से किसको लेंगे प्राणात्मका नि सुसुप्ति में इंद्रिय सब प्राण रूप से लय हो जाते हैं प्राण में लय हो जाते हैं तो तदात्मका नि भो होने से कथम अव्याकृत था सुसुप्ति में प्राण रहता है और प्राण में सब लय होते हैं तो अगर सुसुप्ति में अव्याकृत हो जाना अर्थात तो स्वयं की सत्ता नहीं रहना वो स्वयं लय हो जाना तब कहेंगे अव्याकृत हो गया जैसे सृष्टि से पहले जगत अव्याकृत था अर्थात जगत लय हो गया था अगर आप कहेंगे कि सुसुप्ति में प्राण अव्याकृत हो जाता है अर्थात प्राण लय हो जाता है प्राण तो लय नहीं होता है दूसरे लोग देखते हैं और दूसरी बात है कि अगर सुसुप्ति में प्राण लय हो जाएगा ये इंद्रिय फिर कहाँ लय होंगे तो सुसुप्ति में तो इंद्रिय ही प्राण में लय होते हैं तो लय का अधिकरण कौन बना किस में लय होते हैं प्राण तो जो लय का अधिकरण बनता है वो रहेगा ना वो भी लय हो जाएगा और रहेगा तो रहने से सुसुप्ति में प्राण अव्याकृत कैसा होगा ये संशय करने वाला का अभिप्राय है टीका में सुसुप्ते ही प्राणो नाम व्याकृतो युक्तस तद व्यापार पार्श्वस्थेर अति स्पष्ट दृष्टवा सुसुप्ते ही सुसुप्ति में प्राण नाम व्याकृत सुसुप्ति में प्राण नाम के द्वारा व्याकृत नाम रूप अर्थात वह कार्य करता है दिखता है व्याकृत इसलिए युक्त तद व्यापार व्याकृत युक्त तो नाम रूप के द्वारा वो व्याकृत है ये ठीक बात है क्यों तद व्यापार से पार्श्व स्थिर अति स्पष्टम दृष्टत्व प्राण व्यापार करता है दूसरे लोगों के द्वारा वो देखा जाता है जो सोया है उसका प्राण व्यापार करता है वेदांत परिभाषा में उसका क्या उत्तर दिए है दूसरों का ये भ्रांति है तो कहेंगे अर्थात देवदत्ता सोया है उसका प्राण चलता है बोल करके यज्ञ देखता है तो वेदांत परिभाषा कहते हैं वो यज्ञ का भ्रांति है क्यों कहने के दूसरा अर्थात द्वैता का अनुभव कर रहा है ये तो पारमार्थिक दृष्टि से भ्रांति है एक समाधान दिए अथवा मान सकते हैं जिस समय में सोता है उसका जो ज्ञान शक्ति रूप है वो तो लय हो जाता है जो क्रियाशक्ति रूप है वो लय नहीं होता है इस प्रकार के समाधान दिए इसको कहते हैं तथ व्यापार से पार्श्व स्थिर अतिस्पष्ट दृश्य और भी तस्याम अवस्थायाम तस्याम अवस्थायाम अवस्थायाम कस्याम अवस्थायाम अभी क्या अवस्था का विचार चल रहा है सुसुप्त तो में बागादी कर्ण है प्राणात्मका प्राण में सब लय हो जाते हैं ऐसे कहा गया कहते हैं यश कह कर्े ऊपन श्रुते त त ते एक अभवं एक बादींद्रियांद्रिया एक प्राण से इसी प्राण का ही रूप को प्राप्त कर लिए अभवन सुसुप्ति अवस्था में ये सारे इंद्रिय प्राण रूप को ही प्राप्त कर लिए इति अत अतो अपनी प्राण से व्याकृतत्व युक्तम इसलिए प्राण व्याकृत मानना पड़ेगा एक नंबर टिप्पणी दे दी अत करणल अधिकरण सुसुप्ति में करण का लय का अधिकरण कौन बन रहा है प्राण जो लय का अधिकरण बनेगा उनको रहना पड़ेगा तो इसलिए कहते हैं टीका में कहा अतोपी प्राण से व्याकृतत्व प्राणों को रहना पड़ेगा नहीं तो इंद्रिय कहाँ लय होंगे भाष्य में कहा तदात्मकानि नि कर सुसुप्ति में ये सब करुणा तदात्मक प्राणात्मक हो जाते हैं आगे टीका में उक्त न्याय न प्राणस्य अव्याकृतत्व अयोगात अव्याकृत न प्राणात्म न सुसुप्त से अवस्थान पूर्व पक्षी कह रहा है कि उक्त न्यायना दो बात दे दिए एक तो है कि मतलब प्राण सुसुप्ति में अव्याकृत नहीं बनता है व्याकृत अवस्था में रहता है उसके लिए दो तर्क दिया पार्श्वस्थ लोगों के द्वारा देखा जाता है और इंद्रियों का लय का अधिकरण बनता है इसलिए प्राणों को रहना पड़ेगा उक्त न्याय दोनों न्याय प्राणस्य अव्याकृतत्व तो अयोगा प्राण अव्याकृत नहीं बनेगा अव्याकृत अर्थात लीन हो जाना ये नहीं बनेगा इसलिए अव्याकृत प्राणात्मना सुसुप्त से अवस्थानम जो भाष्य में कह दिए बतिशपृष्ठा वाम पार्श्व में अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम ये बात ठीक नहीं है इति निगमयति ऐसे पूर्व पक्ष कहा भाष्य में प्रथम भक्ति में कथम अव्याकृत तो ये कैसे हो जाएगा ये कथम यह प्रश्न नहीं आक्षेप कैसे होगा संभव नहीं है सिद्धांति उत्तर देता है ठीक है आज यहाँ तक ओम ओ पूर्ण मद्यूर्ण पूर्ण ओ